श्री गर्ग संहिता अश्वमेधखंड पंद्रवा अध्याय अनिरुद्ध और सांब का शौर्य माहिष्मति नरेश पर इनकी विजय श्री गर्ग जी कहते हैं तदनंतर इंद्रनील का पुत्र महाबली नील नीलध्वज तीन अक्षौरी सेना साथ लेकर यादवों को जीतने के लिए अपने नगर से बाहर निकला वह अपने पिताजी की बात सुनकर यदवंशियों के प्रति अत्यंत रोष से भरा था उस राजकुमार को आया देख श्री कृष्ण धनुष हाथ में लेकर अकेले ही उसके साथ युद्ध करने के लिए गए मानो इंद्र वृद्धा सुर पर विजय पाने के लिए प्रस्थित हुए हो संग्राम भूमि में जाकर अनिरुद्ध शत्रुओं के ऊपर तत्काल बाण समूहों की वर्षा करने लगे इससे उन सब के हृदय में त्रास आ गया फिर तो नील ध्वज के सख्त सैनिक भयभीत हो रणभूमि से भागने लगे और प्रद्युम्न कुमार ने विजय सूचक अपना शंख बजाया अपनी सेना को भागती देख बलवान नीलध्वज धनुष टंकारता हुआ शीघ्र ही संग्राम मंडल में आया उसने धनुष की प्रत्यंता से अपनी सेना को पुनः युद्ध में लौटने के लिए प्रेरित किया अनिरुद्ध को शत्रुओं के बीच में घिरा हुआ देख साम्ब के रोज की सीमा न रही वे एक अक्षौड़ी सेना से घिरे रोषपूर्वक धनुष टंकारते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने बीस बाणों से नील ध्वज को और पाँच पाँच बाणों से रथों हाथियों घोड़ों और पैदलों को घायल कर दिया सांब के बाणों की चोट खाकर वे सब के सब धराशायी हो गए हाथी के ऊपर हाथी रथों के ऊपर रथ घोड़ों पर घोड़े और पैदल मनुष्यों पर मनुष्य गिरने लगे क्षण भर में वहां की भूमि पर रक्त की धारा बह चली हाथी घोड़े रथ और पैदल छिन्न भिन्न होकर वहाँ पड़े थे राजन फिर अपनी सेना में भगदड़ मची हुई देख नील ध्वज जिसके मन में यादवों को जीतने की बड़ी इच्छा थी धनुष लेकर बाणों की वर्षा करता हुआ शत्रु सेना के सम्मुख आया राजन युद्धस्थल में पहुंचकर रोज से भरे हुए उस राजकुमार ने दस बाणों से सांब के धनुष को उसी तरह काट दिया जैसे कोई दुर्वचन द्वारा प्रेम संबंध को छिन्न भिन्न कर दे बलवान इंद्रनील नील कुमार ने चार बाणों से सांब के चारों घोड़े मार दिए दो बाणों से उनके रथ की ध्वजा काट गिराई सौ बाणों से रथ की धज्जियां उड़ा दी और एक बाण से सारथी को काल के गाल में भेज दिया इस प्रकार सांब को रथहीन करके राजकुमार नीलध्वज ने पुना सामने आई हुई की सेना को बाणों से घायल करना आरंभ किया इतने में ही नील ध्वज की सारी सेना भी लौट आई और युद्धस्थल में जादुओं की विशाल वायरी को तीखे बाणों से घायल कर दिया फिर तो रणक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच घवासन युद्ध होने लगा गदा और तीखी शक्तियों द्वारा उभय पक्ष के सैनिक परस्पर प्रहार करने लगे। साम दूसरे रथ पर हो, धनुष पर हो धनुष प्रत्यंचा चढ़ाकर रण क्षेत्र में आए वे बड़े बलवान थे उन्होंने सौ बाण मारकर नील ध्वज के रथ को चूर चूर कर दिया मानद नरेश उसका धनुष भी कट गया तब उस रथहीन राजकुमार ने गधा उठाकर में बड़े से सांब पर धावा किया उसी समय सांब भी से उतरकर गदा लिए नील ध्वज का सामना करने के लिए रोषपूर्वक आगे बढ़े सांब को आया देख राजकुमार ने उन पर गदा से चोट की परंतु फूल की माला से चोट करने पर जैसे हाथी विचलित नहीं होता उसी प्रकार सांब उस प्रहार से विचलित न हो सके तदनंतर सांब ने अपनी गदा से राजकुमार पर आघात किया उनके उस प्रहार से राजकुमार रणभूमि में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया फिर तो उसके सैनिक हाहाकार करते हुए भाग चले तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए राजा इंद्रनील स्वयं युद्ध के लिए आए उनके साथ दो अक्षौणी सेना थी और वे अपने धनुष से बाणों की वर्षा कर रहे थे उन्हें आया देख बलवान धनुधर वीर श्री कृष्ण कुमार मधु ने अपने बाणों की मार से इंद्रनील को रथहीन कर दिया साथ ही अर्जुन के प्रिय शिष्य योधान साप्तिकी ने सम्रांगण में आई हुई इंद्रनील की सेना को अपने बाणों द्वारा उसी प्रकार छत विक्षत कर दिया जैसे किसी ने कटु वचनों से मित्रता को छिन्न भिन्न कर दिया हो तदनंतर यादवों के छोड़ देने पर राजा इंद्रनील माहिष्मति को लौट गए वे दुख से व्याकुल हो रहे थे उन्होंने पुरी में पहुँच अपने स्वामी भगवान शिव का स्मरण किया तब भगवान शिव ने उन्हें परम उत्तम साक्षात दर्शन देकर उनसे सारा वृत्तांत पूछा शिव जी की बात सुनकर राजा ने उनके समक्ष सारा वृत्तांत निवेदन किया इस प्रकार इंद्रनील का कथन सुनकर प्रमुखों के स्वामी भगवान शिव बोले शिव ने कहा राजेंद्र तुम शोक न करो मेरा वरदान भी मिथ्या नहीं होगा देवता दैत्य और मनुष्य सब मिलकर भी तुम्हें जीतने में समर्थ नहीं है महाराज ये जो श्री कृष्ण के पुत्र हैं ये उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुए हैं ये न तो देवता हैं न दैत्य हैं और न मनुष्य ही इस नरेश्वर इनसे पराजित होने के कारण तुम मन में दुखी न हो भूपाल तुम्हें श्रीकृष्ण का अपराध नहीं करना चाहिए राजन इसलिए तुम शीघ्र ही विधि पूर्वक इन समागत यादव वीरों को अश्वमेध का घोड़ा लौटा दो इससे तुम्हारा भला होगा ऐसा कहकर भगवान रुद्र अदृश्य हो गए उनके मुख से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण का महात्मा जानकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई वे यज्ञ का घोड़ा बहुत से रत्न स्वभार सुवर्ण एक हजार मतवाले हाथी एक लाख घोड़े और दस हजार रथ लेकर नील ध्वज के साथ जहां अनुरुद्ध थे वहां उन्हें नमस्कार करने के लिए गए राजा के साथ और भी बहुत से लोग थे अनिरुद्ध के निकट जाकर राजा ने विधि विधिपूर्वक सारी वस्तुएं निवेदित की और प्रणाम करके इस प्रकार कहा इंद्रनील बोले श्री कृष्ण बलराम और महात्मा प्रद्युम्न को नमस्कार है यदि कुल तिलक अनुरुद्ध को बारंबार नमस्कार है दैत्यसूदन मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं तब अनिरुद्ध ने उनसे कहा निर्वश्रेष्ठ आप मेरे साथ रहकर मेरे इस अश्व को एक मित्र का अश्व मानकर शत्रुओं के हाथ से इसकी रक्षा कीजिए श्री गर्ग जी कहते हैं नरेश्वर अनिरुद्ध की यह हवा सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली और नील ध्वज को राज्य से देकर स्वयं जाधव सेना के साथ जाने का निश्चय किया इस प्रकार श्री गर्ग सहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में अनिरुद्ध की विजय का वर्णन नामक पंद्रहवा अध्याय पूरा हुआ